होता है, होता है। मतलब अपना वो नहीं कर सकता है तो चित्त का संबंध है दृष्टा चेतन है उसके संबंध के बिना चित्र कुछ नहीं कर सकता है चित्त का संबंध किसके साथ मानना पड़ेगा दृष्टा चित्र देना चित्त का संबंध तो विषयों के साथ भी होता है का संबंध सम्बन्ध विषयों के साथ होता है और चित्त विषय देश में जाकर विषय के आकार का हो जाता है तो अब चित्त का संबंध और किसके साथ हुआ तो चित्त का सम्बन्ध किसके किसके साथ है दृष्टा और हाँ तो दृष्टा और दृश्य से संबंधित चित्त या दृष्टा और दृश्य से उपरंजित चित्त सर्वाथम कर् होता है सभी के आकार वाला होता है अब इसको आप ऐसा समझे जैसे कोई स्पटिकमणि स्वच्छ हो एक और उससे रखा जाए नील पुष्प और दूसरी ओर रखा जाए क्या है रक्त पुष्प मतलब नीला फूल और लाल फूल दोनों रखे जाए स्फटिक मणि के दोनों ओर फूल रख दिए जाए नीले और लाल तो स्पटिकमणि नीली भी प्रतीत होगी स्पटिकमणि नीली प्रतीत होगी रक्त प्रतीत होगी और अपने रूप से भी प्रतीत होगी। ध्यान ध्यान तीन रूपों में प्रतीत होगी स्फटिकमणि किस रूप में रक्त रूप में नील रूप में और अपने रूप में तो तीन के आकार वाली होगी, तीन आकार वाली हुई ना स्पटिकमणि एक स्पटिकमणि तीन आकार वाली हो तो जैसे स्फटिक मणि तीन आकार वाली होती है वैसे भी तीन आकार वाला होता है इस फटिक मणि में एक और लाल फूल एक और नीला फूल तो इन दो फूलों का आकार उससे उसीद होगा तो अपना आकार भी उसी होगा तो इसी सुना जो चित्त है ना तो चित्त तो एक और तो दृष्टा से संबंधित है एक और किससे संबंधित है दृष्ट से तो अब ध्यान देंगे कि चित्त जो है ना अपने चित्त में जैसे इस मणि में दो का प्रतिबिंब हो गया ना उसे चित्त में भी दो का प्रतिबिंब है चेतन आत्मा का प्रतिबिंब है और दृश्य विषयों का भी प्रतिबिंब है है ना चेतन आत्मा का प्रतिबिंब है और किसका प्रतिबिंब है किसी को डाल समय हो तो सुन लो दोजित हो गई दो ऐसी उपरंजित हो गई मतलब दो के उपराग से युक्त हो गई दो के संबंध से युक्त हो गई दो का प्रतिबिंब हो गया तो जैसे स्फटिक मणि दो से उपरंजित होती है वैसे चित्त दो से उपरंजित होता है चित्त दो से उपरंजित होता है तो किस किससे दृष्टा से और दृश्य से तो चित्त में दृष्टा का प्रतिबिंब में चेतन का ये जवाब जानते हैं तो दृश्य का भी प्रतिबिंब उसमें पड़ जाता है जब चित्त की वृत्ति क्या होती है विषय के आकार की हो जाती है, तो दृश्य विषय उसमें प्रतिबिम्बित हो जाता है जैसे कि देखो अतीत विषय नष्ट होने पर भी जिस विषय का आपने अनुभव किया है उसका नाश होने पर भी आपको स्कूल की जाती है तो वो विषय विद्यमान है क्या वो कैसा विषय है प्रतिबिम्बित है कैसा प्रतिबिम्बित विषय है लेकिन जो वस्तु अभी आपको भी सुनती जाती है तो सभी विषय किसने तो, तो चित्त में प्रतिबिंब किसका है का, का, और चेतन चेतनात्मा का, चेतना का प्रतिबिंब है और किस प्रतिबिम्ब है विषय का प्रतिबिंब है तो अब जैसे इस तीन के आकार वाली होती है ना वैसे चित्त भी तीन के आकार वाला होगा दृष्टा के आकार का दृष्ट के आकार का और अपने आकार पता ही सोचना क्यूँकी ये दृष्टा और दृश्य किसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं चित्त में तो चित्र तीन के आकार का प्रतीक होगा दृष्टा के आकार का दृश्य के आकार का और अपने अपने अपने आकार का स्वयं ये बात आई इसीलिए ध्यान देना कोई भी कैसी होती है जैसे घट ज्ञानवान वन अहम होती है न तो इसमें घट क्या है घट ज्ञानवान अहम ऐसी जो प्रती होगी घट क्या है घट है है। क्या है, ये? क्या है? और घट ज्ञान वह चेतन है और घट ज्ञान ये क्या है ये चित्त स्वयं चित्र स्वयं जो है ना घट ज्ञान रूप में हुआ है ना तो चित्त जो है ना तीन रूपों में प्रती होगा किस रूप में चित्त तीन के आकार का हुआ चित्त हुआ किसके आकार का हुआ घट के आकार का दृष्ट के आकार का, का और ये आह इस प्रकार क्या है दृष्टा दृष्टा के, के आकार का और घट इस प्रकार स्वयं के आकार भी आकार का चित्त हो गया था सभी भी आकार का कौन हुआ चित्र हो गया ये बात आती है तो दृष्टा और दृष्टि से उपलब्ध चित्त या दृष्टा और दृश्य से संबंधित चित्र सर्वाथम कर्म होता है सभी के आकार वाला संद, होता है सभी के आकार वाला, दृष्टा और दृश्य से संबंधित संबंधित चित्त सभी के आकार वाला होता है दृष्टा और दृश्य से संबंधित चित्त कैसा होता है सभी के आकार वाला होता है अच्छा जी अब ये समझ गए? सभी के आकार वाला कौन होता है चित्त होता है सब सब्जे को लगाइए मनो ही मंतव्य अर्थेन उपरक्तम कि मन विषय से संबंधित होता है मन ये बात समझ में आती है ना मंतव्य अर्थ कौन होंगे दृश्य मंतव्य अर्थ कौन होंगे दृश्य कि मन दृश्य विषय से संबंधित होता है या मन दृश्य विषय से उपलब्धित होता है तयम च विषयत्वा पुरुषेण आत्मिया या वित्तिया अभिसंब क्या स्वयं विषय और चित्त विषय होने के कारण देखो घट विषय बनता है ना घट ज्ञान के द्वारा वृत्ति से घट सिर्फ होता है तो घट ज्ञान पट ज्ञान का विषय कौन घटपट घटपट विषय है ना और जब घट ज्ञान मान अहम ऐसा बोलते रहे ना घट तो ज्ञान हम इस प्रकार जो अनुभव होता है ना क्षमा होती है ना तो उसका फिर विषय क्या है घट ज्ञान घट ज्ञान किसे है ना पट ज्ञान वन हम इसका भी पट ज्ञान है तो घट ज्ञान पट ज्ञान क्या है ये तो आपका चित्त ही तो है जैसे ध्यान लेना कि मिट्टी का घटा जो मिट्टी घटरूप में होती है ना तो मिट्टी होती है जब घट रूप में तो घट मिट्टी है ना घट मतलब इसलिए क्या कहा जाता है घट मिट्टी है इसलिए घट ज्ञान पट ज्ञान रूप में होता है तो घट ज्ञान क्या होंगे बात ही सुनिए मिट्टी घट रूप में होगी तो क्या कहा जाती है और ऐसे चित्त घट ज्ञान रूप में हुआ तो घट ज्ञान क्या होगा पट ज्ञान में क्या होगा तो घट ज्ञान पट ज्ञान विषय बन रहे हैं तो घट ज्ञान पट ज्ञान के विषय बनने का मतलब है चित्त का विषय बनना वही कहा जा रहा है क्या तत्व स्वयं और चित्त स्वयं विषय होने के कारण चित्त चित्त स्वयं विषय होने के कारण और चित्त स्वयं विषय होने के कारण तो अब जब घट ज्ञान वाण यहाँ पर घट ज्ञान पट ज्ञान रूप चित्त विषय है तो इसको प्रकाशित करने वाले साक्षी कौन है पुरुष साक्षी कौन है? तो विषयी कौन हो जाएगा पुरुष हो जाएगा कौन हो जाएगा पुरुष है. और देखेंगे पंक्ति कि चित्त स्वयं विषय होने के कारण विषयी पुरुष के साथ बात सुनिए आपके विषय कौन होगा पुरुष पुरुष प्रकाशित कर रहा है चित्त को साक्षी तो विषय हो गया अब चित्त स्वयं विषय चित्त स्वयं विषय होने के कारण विषयी पुरुष के साथ अपनी वृत्ति के द्वारा संबंधित होता है अभी सम्बन का अर्थ संबंधित होता है अपनी वृत्ति के द्वारा कौन अपनी वृत्ति के द्वारा पुरुष के साथ संबंधित होता है चित्त चित्त अपनी होगी उसमें ठीक है इसे वृत्ति के द्वारा कह दिया पंक्ति लगाना चाहता स्वयं विषय और चित्त स्वयं विषय होने के कारण और चित्त स्वयं विषय होने के कारण वह विषय पुरुष के साथ अपनी वृत्ति के द्वारा संबंधित होता है अपनी वृत्ति के द्वारा संबंधित होता है अच्छा हम्म हम्म, अपनी वृत्ति के द्वारा संबंधित होता है कौन थी कौन संबंधित होता है किस किसके साथ विषय के साथ नहीं किसके साथ संबंधित होता है नहीं नहीं विषय नहीं संबंधित किसके साथ होता है किसके साथ संबंधित होता है किसके द्वारा संबंधित होता है दो अलग बात है किसके साथ संबंधित होता है पुरुष के के साथ किसके द्वारा? द्वारा। वृत्ति ये कह रहे हैं और चित्त स्वयं विषय होने के कारण विषयी पुरुष के साथ अपनी वृत्ति के द्वारा संबंधित होता है चित्त स्वयं विषय होने के कारण विषयी पुरुष के साथ किसकी वृत्ति के द्वारा अपनी अपनी से क्या न चित किसके साथ संबंधित होता है बोलो हाँ और किसके द्वारा वृत्ति के द्वारा हाँ संबंधित होता है बैठो तदेत चित दृष्टि दृश्यो उपरक्तम विषय विषय निर्भाषम तत्क उस कारण दृष्टा और दृश्य से उपरक्त या चित्त ही दृष्टा और दृश्य से संबंधित यह चित्त ही बात समझ में दृष्टा और दृश्य से संबंधित कौन हुआ चित्त संबंधित की स्थिति जो हमने स्फिक मणि जैसी बताई रखते है ना हाँ। कि तस्मात तत्काल तस्मात उस कारण दृष्टा और दृश्य से संबंधित चित्त ही विषय तथा विषय रूप से भाषित होने वाला होता है विषय तथा विषय रूप से भाषित होने वाला होता है विषय रूप से कौन भाषित होता, चित? तो होता है चित्त तो चित्त विषय रूप से भाषित होता है मतलब विषय के आकार से भाषित होता है विषय रूप से भाषित होता है मतलब विषय के तो विषय रूप से भाषित होता है और विषय रूप से भी भाषित होता है विषय से यहाँ पर दोनों ले सकते हैं घट ज्ञान भी सही है घट घट के प्रति ज्ञान है और घट ज्ञान के प्रति विषय कौन बन जाता है पुरुष तो विषय तथा विषय रूप से भाषित होने वाला होता है तत्कर्थ तस्मत कारण उस कारण से दृष्टा और दृश्य से उपरक्त या चित्त ही विषय तथा विषय रूप से भाषित होने वाला तथा चेतन और अचेतन स, चेतन और अचेतन से संबंधित होता है विषय रूप से भाषित होने वाला होता है अर्थात कर लेना अर्थात चेतन तथा अचेतन स्वरूप से संबंधित होता है चेतन स्वरूप से संबंधित होता है और अचेतन स्वरूप से संबंधित होता है या तो ऐसा भी कर सकते हैं मेरे विचार से कि चेतन की चेतन चेतन तथा अचेतन के स्वरूप को मानव प्राप्त करने वाला होता है ले, ले लोक सकते थोड़ा। है? हो जल्दी हो अच्छा। तो ले जाओ अंदर खोल लो अच्छा तो फिर अंदर से खोल लो रसोई से रसोई में खोज लो ना अच्छा आपके यहाँ पात्र चाहिए समुदल हो गाँ तो आप इस तरफ से देख लेना कोई इधर कई खाली समझते हैं जिधर अन्य रक्षा अभी देखेंगे उस कारण दृष्टा तथा दृश्य से उपरक्त या ही विषय रूप से तथा विषय रूप से भाषित होने वाला होता है और है? चेतन तथा अचेतन स्वरूप को मानो प्राप्त करने वाला होता है मानो है ना मानो चेतन स्वरूप को प्राप्त करने वाला होता है वह चेतन हो सकता है क्या तो मानो लगा लेना चेतन स्वरूप को प्राप्त करने वाला होता है और अचेतन स्वरूप को प्राप्त करने वाला होता है अचेतन कौन है ये घटारी कौन दृष्ट और चेतन स्वरूप को चेतन है आपका स्वरूप कौन है पुरुष और अवचेतन स्वरूप कौन है आप घटारी दृश्य तो मानो चेतन तथा अचेतन स्वरूप को प्राप्त करने वाला होता है मतलब चेतन स्वरूप तथा अचेतन स्वरूप ऐसा मानिए कि वो चेतन स्वरूप जैसा या चेतन स्वरूप जैसा और अचेतन स्वरूप जैसा हो जाता है लग गया चित्त तो घटादी दृश्य हो सकता है और ना ही क्या चेतन हो सकता है फिर मानो ऐसा लग गया? अब ध्यान देंगे विषयात्मकम अपी विषयात्मकम अपी अविषयात्मकम युवा अचेतन चेतनम युव शिफटिक मणिकल सर्वाथम इस त्मकमति का अर्थ है इसका कि विषय होने पर भी विषय होने पर भी अभिषेय रूप जैसा या विषय होने पर भी अभिषे जैसा एक मिनट चेतन चेतन विषय बनता है ना चेतन नहीं अरे चित्त की चर्चा चल रही है ना चित्त विषय बनता है ना तो चित्त विषय होने पर भी अभिषेय जैसा अथवा विषयी जैसा चेतन विषय होने पर भी अभिषयी जैसा अरे यही मेरा गड़बड़ हो जाता है चित्त की चर्चा है ना चित्त विषय होने पर भी अभिषेय जैसा मतलब चित्त विषय होने पर भी जैसा अर्थात विषय जैसा विषय होने पर भी कैसा प्रतीत होता है वो विषय जैसा जैसे घटपट को हम जानते हैं ये सबको पता चलता है लेकिन हम चित्त को जानते है ऐसा सामान्यता समझ में आता है तो इसलिए क्या बोला की वो अभिषेय जैसा विषय विषय होने पर भी जैसा लगाया है ना कि चित्त विषय रूप होने पर भी अभिषेय जैसा या चित्त विषय रूप होने पर भी विषय जैसा अचेतनम चेतनम यु अचेतन होने पर भी चेतन जैसा चित्त है कैसा तो अचेतन होने पर, पर भी चेतन जैसा चित्त स्फिक मणि के समान सर्वाथम इसी उच्चते सभी के आकार वाला है ऐसा कहा जाता है चित्त सभी के आकार वाला है ऐसा कहा जाता है पंक्ति चित्त विषय जैसा चित्र मतलब विषय जैसा चित्त विषय होने पर भी विषय भी जैसा।, जैसा, मतलब जैसा।, भी भी जैसा अचेतन होने पर भी चेतन जैसा तथा अचेतन होने पर भी चेतन जैसा इस फटिकमी के समान चित्त सभी के आकार वाला होता है जिसे स्पट्टिकमढ़ी के तीन आकार पता है ना वो इसे चित्र के तीन आकार वाला होता है कितने आकार वाला होता है तीन आकार वाला होता है चित्र अब ध्यान देंगे ये इसको नहीं। हाँ मतलब हाँ। तो एक नील फूल का आकार लाल फूल का आकार स्वयं का आकारा का आकार एक दृष्ट का आकार एक स्वयं का आकार विषय नहीं तो तो ये ध्यान देंगे मतलब का आकार न पड़े ऐसी स्थिति तो कभी हो सकती है निर्विकल्प समाधि में ठीक है सुसुक्ति में निर्विकल समाधि निर्विकल समाधि में और सुसुक्ति में क्या होता है की उसके कोई दृश्य विषय के आकार का नहीं हो रहा है अच्छा लेकिन ये ध्यान देंगे कि दृष्टा वृत्ति उसकी नहीं है तो वृत्ति न होने पर भी तुम्हें में वृत्ति न होने पर भी पुरुष के साथ संलो अब जैसे देखो इससे चेतन आत्मा का संबंध न रहे चेतन का तो ये क्या है तो वैसे ही चित्त भी चित्त नहीं रहेगा कि चेतन के साथ संबंध ना होगा हाँ हाँ तो चेतन के से सम्बन्धित होकर ही अपने रूप को प्राप्त करता है एक जगह चैतन उपग्रह स्वरूप आया पहले चैतन उपग्रह स्वरूप आया चैतन्य के प्रतिबिंब से अपने रूप को प्राप्त करने वाली है दिकी दिकी। ये बताया था ना लेकिन प्रतिबिम्बित होगा वृत्ति में फिर प्रतिबिम्बित वृत्ति न पर भी वो संबंधित तो है सम्बन्धित तो ऐसा अच्छा ध्यान देंगे आगे देखिए तद अने चित्त सारूपण के चित्त तदेव चेतन आहू हाँ। अब देखेंगे चित्त सारूपण भ्रांत चित्त के साथ समानता के कारण तस्मात का उस कारण हम सर्वार्थ होने हुए तदगर क्या है सर्वार्थ होने हुए इस देखना अनेन का अनु चित्त सारूपरण के साथ कि अनिल से क्या लेना चित्त सारूपरण कि चित्त की चित्त से समानता के कारण चित्त से समान रूपता होने के कारण चित्र से समान रूपता किसकी है चेतन की चेतन। तो चित्त चेतन के आकार का भी हुआ है जब चित्त चेतन के आकार का हो गया है चित में चेतन भी प्रतिबिंबित हो गया तो चित्त की समान रूपता किसके साथ हुई चेतन के साथ चेतन की चित के साथ समान रूपता होने के कारण भ्रांत हुए कुछ बौद्ध भ्रांत हुए चित की हुए कुछ बौद्ध विद्वान सदैव चित ही चेतन है ऐसा कहते है चित ही चेतन है ऐसा कहते हैं अब इसको हम आपको कैसे समझाएं चित्त को क्या कहते हैं चेतन अब ध्यान देंगे कि अब देखिए किसी ने यह सुन रखा है की जता कुसुम लाद होता है जता कुसुम की ओर किसी का ध्यान ना जाए उसका प्रतिबिंब में मणि पड़ता हो, तो वो क्या समझ सकता है स्फटिक को भी जता कुसुम है समझ सकता है कोई जब जता कुसुम का स्फटिक में प्रतिबिंब पड़ता है उस समय जपा कुसुम और स्फटिक की समान तब क्या स्फटिक जफा कुसुम के समान रूप वाला हो गया जब जफा कुसुम का स्फटिक में उस समय जफा कुसुम स्पटिक के समान रूप वाला हो गया या जफा समान आकार वाला हो गया जफा कुसुम कैसा हो गया स्फटिक के समान आकार वाला हो गया ये बात ही समझ गई तो अब तो जो व्यक्ति ये सुन रखा है क्या सुन रखा है की जफा कुसुम लाल होता है अब इस फटिक के पास रखे हुए जफा कुसुम की ओर किसी का ध्यान न जाए इस फटिक को लाल होने से वो, वो क्या समझ सकता है उस समय यही यही यही जफा कुसुम हमारी बातों में ध्यान जाता है किसी ने सुन रखा है कि जफा कुसुम लाल होता है तो जब आप इस फटीक के पास रखे हुए जफा कुसुम पर यदि किसी का ध्यान न जाए तो फिर वो क्या समझेगा की यही जवाकुसुम है कौन समानता है ना तो वैसे ही क्या है चेतन के साथ जैसे जबाक उसको स्पटिक की समानता है वैसे ही चेतन की और चित्त की समानता है चेतन की और चित्त की समानता है तो फिर जब चेतन प्रतिबिंबित हो रहा है किसमें चित्त में तो चित्त को ही कोई क्या समझ लेगा चेतन समझ लेगा भाई चित्त से ही चित्त के पास ही तो चेतन है चेतन के बिना चित्त पाठ कर सकता है तो चेतन चित्त का भी आश्रय कौन है चेतन है तो चित्त के आश्रय चेतन को कोई नहीं देख पा रहा है वहां तक पहुँच नहीं साल तो चित्त के आश्रय चेतन को कोई नहीं समझ पा रहा है धरना ध्यान समाधि करके अभी वो किसको जान पा रहा है चित्त को और उस उस चित्त की समानता किसके साथ है चेतन के साथ और उसमें प्रथमिम्बी है ना चेतन तो उस, उसको कोई क्या समझ लेगा चित्त को चेतन बस समझ में आई ना जैसे सामान्य लोग क्या बोलते हैं ये जड़ है ये क्या है, है।, है तो चेतन का तो बात, है बहुत लोग ऐसा है सामान्य सम्बन्ध है ना ऐसी चित्त की समानता के कारण मतलब चेतन की चित्त के साथ समानता के कारण चेतन की चित्त के साथ समानता के कारण भ्रांता के चित्र भ्रांत हुए कुछ लोग तदयो चेतनम वही चेतन है ऐसा कहते हैं कौन चित्त ही चेतन है ऐसा कहते हैं लगभग तो भाई चित्त को चेतन क्यों कह देते हैं तो कारण यह है इस कारण वो रुक जाते हैं ठीक है बहुत बढ़िया है विषय ये और ये भी एक बौद्ध का ही वर्ग हुआ ना बौद्ध कई तरह के हैं दूसरे बौद्ध विद्वानों का है तो जैसे ध्यान देना चित्त की चेतन के साथ समानता है वैसे चित्त की दृष्टि घटादी के साथ भी समानता है तो हमने बताया कि जब जफा कुसुम में का प्रतिबंध में किसने पड़ता है इस फटिक में तो जफ़ा को कोई ना देख पाए कोई जफाकुसुम की ओर ध्यान ना जाए तो इस फटिक को क्या समझेगा ठीक है इसी प्रकार यदि किसी ने समझ रखा है कि ये कोई जैसे बैजती पुष्प नील होता है ना बैजंती पुष्प नील होता है किसी ने सुन रखा है और इस फटिक मड़ी के दूसरी ओर रखा है बैज बैजयती पुष्प उसको क्या कहते यहाँ था पहले नाम में कुछ हमारी गड़बड़ी हो विष्णु कांता विष्णु कांता नीला होता है यहाँ था पहले भी नहीं कि की विष्णुकांता पुष्प नीला होता है किसी ने सुन रखा है कि की विष्णुकांता पुष्प नील होता है तो इस पट्टी के पास में रखा हो इस पट्टी के दूसरी ओर रखा हो विष्णुकांता तो इस फटिक तो इस फटिक प्रतीत होगी नील तो फिर आप हाँ और यदि विष्णु कांता पुष्प की ओर किसी का ध्यान न जाए तो इस तो तो प्रतीक को क्या समझेगा विष्णु क्रां तो ध्यान देंगे जैसे चेतन का संबंध है चित्त के साथ वैसे ही चेतन का घटादी विषय के साथ संबंध है अब घटादी विषय के साथ संबंध है अब जिसने खूब अच्छा विचार नहीं करता है तो घटादी विषय की चेतन के साथ समान घटादी विषय की चित्त के साथ समानता होने के कारण चित्त को ही क्या समझ सकता है वो घटाधि विषय घटादी विषय के साथ चित्त की समानता समझते हैं वो उसमें हो गया ना ऐसा उसके का हो गया अब सब कुछ चित्त मात्र ही है कौन ये संपूर्ण जगत बाह्य जगत ये सम्पूर्ण जगत चित्त मात्र ही है ना सिखल गिर घटादी सकारोलो का ये सब चित्त मात्र ही है कारण सहित लोग यहाँ पदार्थ है कारण सहित गोवादी और घटादी रूप पदार्थ नहीं है अयम है ना यह कारण सहित यह गोवादी रूप और घटादी रूप पदार्थ नहीं है यह है ही नहीं गोवादी रूप और घटादी रूप नहीं है है क्या ये चित्त ही है मतलब चित्त ही गोवादी के रूप में है और घटादी रूप में है यह बाहर गोवादी घटादी कुछ नहीं है जो बाहर दिखाई देते गो है गोवादी और घटादी नहीं है चित्त ही इन सभी रूपों में बात में कोई पदार्थ नहीं है चित्त इन रूपों में हस्ता है दूसरे बौद्ध विद्वान क्या, क्या दूसरे बौद्ध विद्वान क्या कहते हैं, इदम सर्वम चित्त या सब कुछ चित्त मात्र ही है सकारणों का कारण सहित अयम कारण सहित या गोवादी और घटादी रूप पदार्थ नहीं तो यहाँ इतने जोड़ कर लगाएंगे चित्त के साथ दृश्य की समानता होने के कारण क्या चित्त के हाँ हाँ अपर का अर्थ है अपरे, अपरे बौद्ध विद्वानता दूसरे बौद्ध विद्वान चित्त मात्र ये सब है कारण सहित सही आदि और घटादि रूप पदार्थ नहीं है अनुकम्पनी ते, ते अनुकम्पनी वे अनुक्र वे दया के पात्र हैं वे कहते दया के पात्र है मतलब वो दया के पात्र है उन पर घृणा नहीं करना क्रोध नहीं करना बल्कि दया के पास करें बेचारे है ना ऐसा बहुत कितनी अच्छी बात ये होना चाहिए उनको अपशब्द कहना है निंदा करना ये कि, कि, कितना इस साधक के लिए अच्छा नहीं है सीधी बात है कोई मतलब अपमान करिए ये, ये तो बिचारे मुंह से कह रहे हैं साधक को तो बताए कोई मारे तब भी उस पर दया करनी चाहिए ये उपद्र समझो कितना बढ़ है ये कहने वे दया के पास रहे वो त्याज्य है मिलेट से है अवैध हैं, नास्तिक हैं सब कुछ नहीं है ये ये साधक की साधक की स्थिति है सिद्धों की विद्वानों की भाषा अलग होती है खंडन मंडन की साधकों की अलग होती है, है।, है। कस्मात क्यों किस कारण से किस कारण से अनुकम्पा के पात्र है वो किस कारण से ऐसा कहते हैं ही करते है। क्योंकि तेम भ्रांति बीजम सर्व रूपाकार चित्तम अस्थि उनकी भ्रांति का कारण सभी रूप कर आकार से भाषित होने वाला चित्त है उनकी भ्रांति का कारण सभी पदार्थ के आकार से भाषित होने वाला चित्त है लग गया भ्रांतिक कारण क्या है सभी पदार्थ के आकार से भाषित होने वाला चित्त है जब वो चेतन के आकार का भाषित होता है तो उसको चेतन समझ लेते और विषय के आकार से भाषित होता है तो उसको विषय समझ लेते उससे अतिरिक्त विषय नहीं है है ना? अच्छा जी। अर्था गया? समाधि प्रतिबिंबी समाधि प्रज्ञा संप्रज्ञात समाधि समाधि से संप्रज्ञात समाधि लेना है संप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि रूप प्रज्ञा में संप्रज्ञात समाधि रूप प्रज्ञा में गे अर्थ ध्य संप्रज्ञा समाधि रूप प्रज्ञा में ध्य अर्थ या संप्रज्ञा समाधि रूप प्रज्ञा में प्रतिबिंबी भूत प्रतिबिम्बित है प्रतिबिम्बित संप्रज्ञा समाधि रूप प्रज्ञा में प्रतिबिंबित गे अर्थ कौन प्रतिबिंबित होगा भाई जो जिसको आप ध्य बनाएंगे वही प्रतिबिंबित हो जाएगा पुरुष को ध्यय बना लो या किसी अन्य दृश्य को ध्यय बना लो संप्रज्ञा समाधि रूप प्रज्ञा में प्रतिबिंबित ध्यय अर्थ उस प्रज्ञा का आलंबन होने के कारण उस प्रज्ञा का आलंबन होने के कारण उस प्रज्ञा से अन्य है उस प्रज्ञा से प्रज्ञा तो चित्त ही है है ना तो उस प्रज्ञा का आलंबन होने से मतलब उस चित्त का आलंबन होने से अन्य है कौन अन्य है कि जो आलम्बन बनेगा और जिसका आलम्बन बनेगा दोनों अलग होंगे संप्रज्ञा समाधि रूप प्रज्ञा में प्रतिबिंबित होने वाला ज्ञाय अर्थ चित्त का आलम्बन होने के कारण या प्रज्ञा का आलम्बन होने के कारण प्रज्ञा रूप चित्र से अन्य है लगा सह चेद अर्थात चिन्ह मात्र कथम प्रज्ञा एवं प्रज्ञा स्वरूप अवधारित सचेद अर्थात चिन्ह मात्र यदि वह अर्थ चिन्ह मात्र होता यदि वह अर्थ कौन ये गे अर्थ गे वे मात्र होते। ही होते, से अलग नहीं होते वही अर्थ चेतन मात्र मात्र अंतर घटादी पदार्थ गे पदार्थ चित्त मात्र होता तो कथम प्रज्ञा योग प्रज्ञा स्वरूप उदाहरित तो प्रज्ञा योग प्रज्ञा के द्वारा ही प्रज्ञा के स्वरूप का उदाहरण कैसा होता मतलब चित्त के द्वारा ही चित्त का स्वरूप कैसे प्रकाशित होता चित्त के द्वारा ही चित्त का स्वरूप कैसे प्रकाशित होता है चित्त के द्वारा स्वरूप प्रकाशित वो तो जड़ है इसका मतलब क्या है कि तस्मात कर्थ उस कारण से कि अपने द्वारा अपना प्रकाश संभव न होने से औदारित कर प्रकाशित करता उस कारण से प्रतिबिंबी भूतो अर्था की पृथ्वी की प्रज्ञा में संप्रज्ञा समाधि रूप प्रज्ञा में प्रतिबिंबित होने वाला अर्थ है, जिसके द्वारा प्रकाशित होता है संप्रज्ञात समाधि प्रकाशित होता है वास्तव में सबका प्रकाशक तो चेतन ही है ना चेतन से प्रकाशित होकर प्रकाशित करवाएगी लग गया उस कारण से संप्रज्ञा समाधि रूप प्रज्ञा में प्रकाशित होने वाला संप्रज्ञात समाधि रूप प्रज्ञा में प्रतिबिंबित होने वाला समाधि रूप प्रज्ञा में प्रतिबिंबित होने वाला गे जिसके द्वारा प्रकाशित होता है वह पुरुष है एवं इस प्रकार तो तीन के आकार वाला होता है ना चित्त मतलब दृष्टा और ग्रहण का अर्थ क्या हुआ ज्ञान और ग्रह का मतलब क्या हुआ दृश्य एवं इस प्रकार ज्ञाता ज्ञान और ग्रह के स्वरूप वाले चित्त भिन्न भिन्न होने से एं? ज्ञाता, ज्ञान और ग्रह के स्वरूप वाले का भेद होने से एतर, ये तीनों भी स्वभाव से भिन्न भिन्न होते हैं स्वभाव से भिन्न भिन्न होते हैं लग गया ज्ञाता ज्ञान तो ज्ञाता मतलब हो गया दृष्टा और ग्रहण मतलब ज्ञान कौन हो गया चित्त और ग्राय कौन हो गया दृश्य तो ज्ञाता ज्ञान और गे के रूप वाला या गे के आकार वाला चित भिन्न भिन्न होने से गे के आकार वाला चित मतलब ज्ञान इनके आकार वाले ज्ञान भिन्न भिन्न होने से इनके आकार वाले ज्ञान भिन्न भिन्न होने से एक त्रियम ये तीनों कौन ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह ये तीनों स्वभाव से भिन्न भिन्न होते हैं यहाँ लगा लेना अध्यय करना ऐसा जो जानते हैं ऐसा जो तीनों को जो भिन्न भिन्न जानते हैं ते सम्यक दर्शिना वे सम्यक ज्ञानी होते हैं वे सम्यक ज्ञानी होते हैं कई ही अधिगता और रहा उनके द्वारा पुरुष अधिगत होता है मतलब उनके द्वारा पुरुष जाना जाता है बताई हो बहुत बढ़िया बात बताई उन्होंने ये सब भ्रांति का कारण ये होता है ऐसा हाँ अब जो परमात्मा और जीव को अलग मानते है उनका भी कहना है की सबका परम्परा सब का तो परमात्मा है तो उस कारण जो है ना जैसे कि दे ये सब उस कारण की आए जैसे कि की को कोई चेतन समझ लेता है ना वैसे जीव को भी कोई परमात्मा आत्मा समझ कर वही रुक जाता है आगे परमात्मा की आराधना नहीं कर पाते ऐसा भी कहना है गुरु आगे की बात है ये सब ये बहुत बढ़िया बात हो गई ना हाँ सब ऐसा इस कारण भ्रांति होती है ओम पूर्णा पूर्ण निदम पूर्ण पूर्णमोदे